मत सपरियाम मत श्रद्धा, मन मनोगतम अर्जुन मेरी महिमा मेरी महिमा मेरी सेवा मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात केवल गोपि का जानती है तत्व से और कोई जानता ही नहीं नानी जानती और कोई नहीं जानता तत्व जानते हैं पर तत्व से नहीं जानते तत्व से जानना होता क्या जब अंतरंगत आती है जब गोपियों की भांति सर्व समर्पण हो जाता है जब अपने सुख के लिए किसी वस्तु की कोई चाह या परवाह रहती नहीं भोग मोक्ष दोनों की इच्छा का परित्याग करके जब साधक जब प्रेमी अपने आप को भगवत इच्छा में मिला देता है उनमें उनके सुख में ही अपना सारा सर्वस्व होम कर सुखी हो जाता है तब भगवान की इच्छा उसके सामने भगवान के मन की बात उसके सामने मूर्तिमान हो जाती भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए जहाँ संकोची सेवा होती है ना महाराज बहुत जगह सेवा कराने वाले भी संकोची सेवा बोले भाई दाल बन तो गई ऐसी ही। अब अपने रुचि के अनुकूल तो नहीं है पर्व कैसे कहे इन्होंने बना दी और अब अगर हम नहीं खाएंगे उनको दुख होगा ये तो बहुत भले आदमी की बात पर वो संकोच में पड़ जाते जहाँ संकोच नहीं है बिल्कुल हृदय खुला वहां कह देंगे तुम्हारी चीज अच्छी नहीं बनी ये अच्छी नहीं बनी इसमें हमारे लायक नहीं है पर ये सभ्यता में नहीं कही जाएगी संकोच में नहीं कही जाएगी मान में नहीं कही जाएगी और पर्यायर में तो कही नहीं जाएगी या तो कोई असभ्य होगा वो कहेगा या नालायक होगा वो कहेगा और या जो अंतरंगता होगी वो अपने आप से अपने आप कहेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं तुम तो मन में क्या है सेवा वास्तविक क्या है भगवान क्या चाहते हैं भगवान हमारी दीवी हर एक सेवा स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं ये भगवान की महत्ता है भगवान हमारी दीवी चीज ले लेते हैं पर वो चाहते क्या असल में ये हम नहीं जानते नहीं जाना महाराज कल हमने सुनाया था आपको भीष्म के तक के बाद समझे नहीं बड़े बड़े वीर लोग तकिया चाहिए कहा भीष्म ने अर्जुन समझा केवल कि ये बाढ़ मार करके तकिया देने के बाद भीष्म कहते समझा नहीं तो सेवा सेव क्या सेवा चाहता है उसको किस सेवा से प्रसन्नता है इस बात को कौन जानता है जो सेव्य के मन के जानता है जो सेव का अंतरंग होता है श्रद्धा कैसी श्रद्धा का बड़ा विकृत रूप होता है भला और श्रद्धा का बड़ा सुंदर रूप होता है श्रद्धा में ये जो कहते हैं ना बड़ी सुंदर श्रद्धा की चीज व्याख्या है श्रद्धा कभी आंख वाली नहीं होती जहां कहते हैं कि अंध मत करो और श्रद्धा करो श्रद्धा आंख वाली नहीं होती जहां आंख श्रद्धा में लग गई वहां श्रद्धा संदेश संदेहवती हो गई पर श्रद्धा मूर्खता भी नहीं होती श्रद्धा मूर्खता भी नहीं होती जो श्रद्धा वास्तविक होती है वो अपने श्रद्धे के स्वरूप को जना देती है वो श्रद्धेय किस प्रकार का है वो श्रद्धा अपने आप उसके रूप को सामने खोल देती है श्रद्धा में अगर गड़बड़ी होती है श्रद्धा में अगर किसी प्रकार का दोष होता है कोई स्वार्थ होता है तब श्रद्धा बिगड़ती नहीं तो श्रद्धा जो है वो दो तो काम करती है तत्परथा लाती है और इंद्रियों का संयम लाती है श्रद्धा में दो चीज आती है साथ साथ श्रद्धा लभते जियानम तत्पर संयत इंद्रिय जानम लब पराम शांति मचे नगवान ने कहा श्रद्धा यदि है तो तत्परता आ जाएगी और तत्परता अगर आ गई तो और विषयों से इंद्रियों का समरण अपने आप हो जाएगा इंद्रियों का संयम हो जाएगा और जाए तीनों चीजें आई वहा जानकारी प्राप्त हो जाएगी ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञान मिलते तुरंत शांति मिल जाएगी ये भगवान के वचन तो श्रद्धा में क्या चीज है श्रद्धा में ठीक स्वरूप सामने भगवान तो ने कहा मेरी श्रद्धा को मेरी सफरिया को सेवा को और मेरी महिमा को और मेरे मनोगत भावों को तत्व से कोई नहीं जानता गोपियों के सिवा इसका अर्थ क्या है अर्थ तो वही है अंतरंग एक, एक, एक प्रश्न था मेरे पास एक प्रश्न था ये कि अंतरंग अंतरंग प्रेमियों अंतरंग प्रेमियों का स्वरूप बताइए तो अंतरंग प्रेमी का स्वरूप यही है ये अंतरंग प्रेमी का स्वरूप है, अंतरंग का है कि जो अंतरंग है भगवान का वो भगवान के अंतर के जानता है और उसकी इतनी महा महिहिमा है महाराज महा उसकी महिमा इतनी है कि भागवत कार के, के संग को बढ़कर मानते भरकर मानतेमल रायर्भव भगवत संग संग नाम कहते हैं भागवतकार एक लव मात्र के समय के लिए भगवत प्रेमी का संग मिल जाए तो उसके साथ जगत के भोगों की तो बात ही क्या स्वर्ग की और अपन मोक्ष की भी तुलना नहीं होती ये शब्दार्थ क्यों कि अपनर्भ मोक्ष में वो रस नहीं है जो भगवत प्रेमी के साथ भगवत रसालाप में रस है भगवत प्रेमी ये किस प्रकार से भगवान के रस का अनुभव करता है और उस रस का जब कहीं किसी को उसकी वाणी के द्वारा वो आस्वादन मिलता है तब उसके सामने मोक्ष लघु हो जाता है वो वो कहते हैं कि मोक्ष लघुताकृत एक प्रेम होता है जिस जहाँ पर मोक्ष में लघुता आ जाती है मोक्ष छोटा बनता है, सबसे बड़ी चीज मोक्ष है मोक्ष का तिरस्कार करना मूर्खों का काम है तिरस्कार नहीं किया जा सकता बड़ी से बड़ी चीज है परन्तु इस मोक्ष को भी जहाँ लघुता आ जाती है जिस प्रेम में वो प्रेम या तो विलक्षण प्रेम है और नहीं तो महान अज्ञान है या तो अज्ञान में मोक्ष में लघुता होती है जहाँ विषयों का अत्यंत महत्व होता है और या उस परम प्रेम साधन में मोक्ष की लघुता हो जाती है जहाँ मोक्ष की परवाह नहीं रहती बिल्कुल बिल्कुल परवाह नहीं रहती वो मोक्ष भोग दोनों को वो लोग प्रेमी लोग कहते हैं दोनों एक समान ना ना चे पुना। न मोक्ष से आकांक्षा न छापचन में नज्ञाना अपेक्षा सशिमुख सुखे इच्छा पे न पुनः देखिए ना क्या मिल मिला शंकराचार्य ने वो कहते हैं कि न मुझे मोक्ष की इच्छा न वैभव की मोक्ष वैभव एक ही श्रेणी में दोनों के नीजाना अपेक्षा सशिमुख सुखे न विज्ञान की अपेक्षा है और न रमणीय सुख की आकांक्षा है दोनों को समान रूप में ला दिया क्यों कि उनके लिए दोनों समान जहां प्रेम का है उस प्रेम के सामने कुछ चीज नहीं तो, तो इसलिए एक लव का भगवत प्रेमी का संग एक तरफ और मोक्ष मोक्ष एक तरफ तो कहते हैं दोनों की तुलना नहीं होती उस मोक्ष के लिए वो लव मात्र के भगवत प्रेमी के संग को छोड़ना नहीं चाहता नहीं छोड़ेगा तो ये अंतरंग प्रेमियों का तो अंतरंग प्रेमी ये कहीं चीज नहीं है भला हम कहें हमारे में प्रेम है और कहीं हमारी आंखों में आंसू भी आ जाए आ जाइये ये प्रेम के लक्षण माने गए वा गद गदा द्रवते नृत्य मत भक्त युक्त भुवनम पुना भागवत में कहा है भगवान के वाक्य वाक्यदगदा गद जिसकी वाणी गदगद हो गई जिसका चित्र गया जो कभी हसता है कभी रोता है कभी चिल्ला उठता है और कभी पागल होकर नाच उठता है वो मेरा भक्त केवल अपने को नहीं त्रिभुवन को पवित्र करता है नाट्य न हो नाटक न हो और बीमारी की कमजोरी भी ना हो बीमारी में भी आज मेरे उठता है मुझदिल उठता है वो प्रेम नहीं जहाँ प्रेम का वास्तविक आवेश हो जाए उस प्रेम दशा हो जाए तो बड़ी सुंदर बात वो फिर भगवान को सारे जगत में नचा देता है त्रिभुवन को पावन कर देता है चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया उनके बात सुनाने को कहा था दूसरी बात चल पड़ी तो पालन कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने उस गली से जो रोज रोज निकले ये महाराज चैतन्य के गृहस्थ के काल की बात है बड़े बड़े पंडितों ने उनके मार्ग से आना बंद कर दिया जिस रास्ते में जिस जगह पर वो नृत्य कर, करते थे भगवान नाम संकीर्तन उस मार्ग से पंडितों ने आना बंद कर दिया इसलिए कि पंडित ले जाने लगे कोई पंडित उस मार्ग से निकला बड़ा भारी शास्त्री और कहीं उनके मधुर संकीर्तन की ध्वनि को सुनकर खड़ा हो गया तो वो तो वो गया हमेशा के लिए सारी पंडित आई भूल भाल कर उसे तो बाध्य होकर नाचना पड़ेगा वहां पर चाहे कोई हो तो पंडितों ने सोचा कि भई उस रास्ते से मत आकर हो वहां कोई बाधावाधा लग जाती है ऐसे जाते ही नाश होना पड़ता है तो इस प्रकार से जो सारे भुवन में पवित्र भगवत भाव को फैला करके जगत को नचा दे वो प्रेमी और वो प्रेम वो तो उसकी तुलना नहीं होती लेकिन भगवत प्रेम में जहाँ प्रेम वास्तविक होता है वहाँ आंसू और बे का भी कोई मूल्य नहीं होता आंसू में बड़ा प्रेम होता है जहांसू सूख जाते हैं वहां भी बड़ा प्रेम होता है इतना हृदय भगवान के वियोग में जल कर खाक हो गया कि रस रहा ये नहीं तो सारा रस भगवान के रस के साथ मिल करके और सूख गया सूख गया रसीलापन यहा नहीं रहा यहाँ का सारा रस वहां जा पहुंचा रस रहा ही नहीं सारा रस वहां जा पहुंचा ये भी एक तेज होती है ये भी एक स्तर होता है प्रेम में जो आंसू सूख जाते हैं। और ये भी एक स्तर होता है जो आजा आंसू के नदी बह बहे जाती आंसू सलील बहे पग थाके से भय शित तारे निषदिन बरसत नयन हमारे सूर्यदास ने कहा कि निष्दिन रात दिन ये मेरी आंखे बरसती रहती हैं सदा रह तो श्याम से धारे जब से श्याम सुंदर गए तब से हमारे नेत्रों में वर्षा ऋतु तो ही आ गई आंसू आंसू की धारा निरंतर बह रही है पैर थक गए हैं और आंसुओं की धारा से धुल धुल कर ये काले तारे सफेद हो चले जा रहे तो आंसू की धारा भी प्रेम की चीज और आंसू सूख जाना भी प्रेम की चीज परंतु उसमें एक बात है केवल वो एक बात क्या है बस अपने प्रेमास्पद अपने प्रेमास्पद भगवान के सुख के अतिरिक्त जीवन में और कोई वस्तु रही ही नहीं रही ही नहीं ये अंतरंगी प्रेमी का जीवन है वो किसे कहने नहीं जाता प्रेम का ढेर नहीं पीटता कहीं कहीं अगर प्रकाशित है भी कभी स्थिति ऐसी आ जाए कहीं प्रकट हो जाए वो दूसरी बात है पर प्रेमी आदमी ये, ये ये दुनिया में कहता फिर कि मैं प्रेमी तो वो तो प्रेम का माहौल करता है वो प्रेमी का वो तो कहना जानता नहीं सुनना जानता नहीं और कभी कहना आ जाए तो उसे पता भी नहीं अब तो प्रगट भई जग जानी सूर्यदास ने गाया गोपी की भाषा में अब तो प्रकट भाई जगजानी वाह मोहन सो प्रीति निरंतर क्यों क्योंगी छानी ये भी एक स्टेज है हैीति का प्रागट्य हो गया वो वो वो रोम रोम से निकल पड़ी प्रीति प्रीति का प्रवास उसको रोकते रोकते प्रत्येक रोम से वो निकल करके और छा गया तमाम जगह अब वहां वो वहा कैसे कैसे छिपाए जाए कैसे रुके वो प्रकट हो गई प्रकट की नहीं प्रेम प्रकट होता नहीं प्रेम प्रकट किया नहीं जाता कहीं हो जाता है आंसू बनकर आंसू सूखकर प्रेम प्रकट हो जाता है कहीं कहीं बिल्कुल मान बना देता है और कहीं प्रेम बिल्कुल बाचाल बना देता है कहीं प्रेम घर से निकाल देता है निकलवा देता है प्रेमी कहीं भीख मांगने को चला जाता है और कहीं प्रेमी मान करके बैठ जाता है स्वयं शाम सुंदर आके उसे खिलाते हैं, तो प्रेम की ये अनोखी चीजें हैं परंतु प्रेम विज्ञापन की वस्तु नहीं है प्रेम प्रचार की ये प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं है इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है बाह्य प्रदर्शन नहीं है लोगों से वार-वाई लूटने के बाद तो इसकी कल्पना में भी नहीं है कोई उसे बादल कहे तो हर्ज नहीं और विद्वान कहे तो हर्ज नहीं वो अपनी मस्ती में मस्त रहता रो मन के सीता सीता से राम ने कहलवाया बड़ी सुंदर ये आप लोगों सब की सबकी सुनी जानी हुई चौपाई है तत्व प्रेम कर मम यु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा तत्व प्रेम कर मम यु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सोमन रवत सदा तु तो पाही प्री प्रीति रीती यही माई बस केवल एक चौपाई में सारे प्रेम का विज्ञान सारा तत्व संकेत ने कह दिया भगवान ने कहलाया सीते, तेरे और मेरे प्रेम को जानता है केवल एक मेरा मन जानता है और कोई जानता ही नहीं जानता है एक मन मोरा, एक मेरा मन जानता है तो जानता तो बताओ ना फिर तो कैसा है बोले बताए कैसे वो मन हमारे पास है नहीं सो मन रह तू सदा तो नहीं प्रीति यही माही सीते वो मन जो तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानने वाला एक ही है वो मन रहता है तेरे पास मेरे पास है नहीं इतनी में जान ले प्रेम क्या होता है ये प्रेम की अंतरंगता है प्रेम के अंतरंग और एक बात है प्रेम लेना जानता ही नहीं प्रेम केवल देना जानता है जहाँ लेन देन है जहा व्यापार है जहाँ व्यवसाय है वहाँ प्रेम नहीं वहाँ तो बनियापन है बनियापन तो सेवा में नहीं रहता प्रहलाद ने बुलाना दे दिया भगवान को बोले क्या देने, देने की बात करते हैं जो ले लेता सेवा करके न सबसे वही बने वो सेवक नहीं वो तो बनिया है चीज तोड़ कर दिए बदले में दाम ले ली सेवा की नौकरी ले ली वो सेवक कहेगा और जो मालिक थोड़ा बहुत दे करके सेवक को टकरा दे वो मालिक ऐसा आपका हमारा लेन देन नहीं हम सेवक है आप स्वामी है तो जहाँ सेवक स्वामी ये बात वहां प्रेमी प्रेमास्पद में कई लेन देन रहता है तो प्रेमी तो केवल देना जानता है देना जानता नहीं और इसीलिए एक प्रेम का जादू है महाराज विलक्षण चीज एक ही ऐसा स्टेज है जहा भगवान मांगते है भगवान सबको देते हैं भगवान से ज्ञानी मोक्ष मांगता है निष्काम कर्मी अंत करने की शुद्धि और मोक्ष चाहता निष्कामी होकर के भी भक्त दर्शन चाहता है भक्त सकामियों के तो बात है क्या योगी अपने हृदय में ज्योति के प्रकाश पुंज को देखना चाहता है परंतु ये प्रेमी ये तो कहता है लिए जाओ हम तो तुम्हें देने के लिए प्रकट हुए लेने के लिए नहीं ऐसा भी हठी रहता है प्रेमी तो भगवान इसके पवित्र प्रेम के के लिए भूखे बन जाते हैं व्यासे बन जाते हैं सकाम बन जाते हैं लोभी बन जाते हैं क्या क्या नहीं बन जाते हैं? सब कुछ आप पूर्ण काम, काम नित्य काम अकाम भगवान सकाम बन जाते हैं सकाम बनके चाहते हैं किसी प्रकार से छोटे बच्चे रहे जशोदा मैया के स्तन पान के लिए इनकी, इनकी भूख कभी मिटती नहीं लड़ाई हो जाती महाराज एक बार तो मैया से लड़ाई ऐसी हो गई कि मैया भाग गई और बिना दूध पिलाए इन्होंने सब गुस्से में आके मटके भरके सब फोट डाले से, हो, होटो से होठों को दांत से काटने लगे इतना गुस्सा है गुस्सा आया भगवान को क्यों गुस्सा आया कि कामना हुई वहां गुस्सा आता ही है काम हाथ थे और कामना भगवान में हो गई इसलिए कि मैया का दूध है मैया दूध पिलाती है लेना कुछ जानती नहीं तो मैया के दूध में वो स्वाद आ गया कि उसके लिए भगवान तरस गए भगवान पीने के लिए व्याकुल हो गए आकुल हो गए और सकाउ के साथ खेलने को बाद सारे जगत सारे जगत जिनका खेल है दिन भर काम खेल रहा है यहां पर सारा जगत जिनका खेल सारे जगत पदार तो के पदार्थ जिनके क्रीडा कहू तो क्रीड जिनका काम ही खेलना लोग जिनका काम केवल खेलना वो खेलने के लिए सिखाओ को मनाते खुशामद करते भैया अब नहीं करेंगे ऐसा अब तुम खेलो ना हमारे साथ हमसे बड़ी गलती हो गई अब तुम खेलो और गोप सुंदरियों के साथ भगवान का वो लीला नाट्य क्या चीज है ये केवल यही है कि प्रेम प्रेम का जो देना है ये भगवान को बड़ा मीठा लगता है प्रेमी का रस जहा जहा जरा भी प्रेम दिखा वहाँ कहाँ सबरी के सबरी के कुटिया में जा पहुंचे चाहे जूठे न खाए हूँ जूठे खाए तो हज नहीं है वहां पर हाँ सच्ची बात नहीं प्रमाण मिलता नहीं प्रमाण मिलता झूठे खाने की बात नहीं है प्रमाण नहीं परंतु भक्तमाल वाले कहते हैं तो वो अगर कहें अगर कोई आदमी भगवान के कुछ सुंदर सुंदर स्वादिष्ट चीज देने के लिए चख रस लेने के लिए नहीं तो झूठा नहीं होता और बिना खर झूठा कर देते हैं चख लेते हैं पहले से भूख को चख लेते हैं मन से पहले कैसी चीज बनी बर्फी कैसी बढ़िया बनी मनी मन खाने लगते हैं फिर भोग भोखलाट जल्दी लगाओ ना भगवान के भगवान भूखे भगवान भूखे तुम भूखे कौन जानता बर्फी खाने के अपने देर हो गई भोग नहीं लगता इतनी देर हो गई कैसी बर्फी बनी अच्छी बनी है ना ये पत्नी है और भगवान का नाम तो जूठे पड़ जाते है भगवान फिर खाते लेते हैं बिचारे जूठे खाना कोई बात नहीं पर हम उसको जुठिया देते है पहले भगवान के भोग और कहीं खाने पर भी जुटानी हो ये भाव की चीज है तो भगवान इस प्रेमी के सामने हाथ पसार लेते लाओ भाई असनानी प्रयता अस्नान अस्नान हम खाते हैं भूख लग जाती है वहाँ फिर भगवान खाते है पत्थरम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रय यहाँ किसी विधि विधान का नाम नहीं लिया भगवान ने बस केवल भक्तिया, यूं दे यूं चढ़ावे यूं पाटा रखे चौकी रखे नैवेद्यम समर्पया बोले और वो कहीं इसका विरोध नहीं करता मैं पुरुष युक्त का मंत्र बोले ये सब होना चाहिए सब ठीक है शास्त्री सब बातों को मानना चाहिए परंतु यह भगवान तो केवल भक्तिया अब ये भी नहीं कहते कौन देता है वो है सभी चीज आ, आ गई ना तो ये आ गया तो ये आ गया ना तो ये क्या चीज है पानी है जल का नाम तो है दूध है सही अरे, अरे दूध तो दे दो तो, खाई ले तो अच्छी चीज है दूध की दूध के लिए क्या बात है दूध तो बढ़िया चीज है जल भी दे दे, दे, दे दूध न सही दूध न सही एक पतंग दे दे एक कैसा फल गड़बड़ी फल दे दे करुआ फल हमारे रघु बाबा खिलाया करते करेला कभी मन में उनके आया तो तीन तीन पाव करेला खिला करते थे अपने रघु को करेला करुआ करेला बस उनके भगवान करेला ही खाए करेला खाए तो ऐसी चीज है कि वहां पर भगवान के लिए केवल एक ही विधि है प्रेम प्रेम से सनी हुई चीज कोई भी हो वो भगवान को बड़ी मीठी मालूम होती और उसके लिए भगवान तरस जाते हैं भूख लग जाती है भगवान को और यदि प्रेम नहीं है तो बिचारे से, से कह दिया कि प्रेम आप में भूख हम नहीं मरते इसलिए खाते आपके ठुकरा दिया खाने को छप्पन भोग दुर्योधन के मेवा त्यागे सागोर घर खाए प्रसिद्ध है न तो क्या चीज है वहाँ प्रेम था और यहाँ केवल सभ्यता थी भाई बड़े आदमी घर बड़े आदमी आए हम खिलाते हैं अपने पोजीशन के लिए देखिए हमारे घर में थी थी आवे उसको सुखी करने के लिए हम खिलाएं चाहे वो हमारी रूखी सूखी रोटी हो जो हम खाए उसको खिलाते और हमारी पोजीशन उनके हमारे घर आवे पर ये चीज खाएंगे ना क्यों नहीं खाएंगे वो चाहे खाते हो ना खाते होंगे हमारी पोजिशन हम खिलाएंगे तो ये बढ़िया चीज भी जो पोजीशन से भरी होती है अभिमान से वो खाने वाले के कभी कभी जो हो जाती कांटा बन जाती और रूखी रोटी भी अगर वो प्रेम से और विनय से भरी होती है उसमें अमृत होता है खाने वाले के चित्र में वो जाकर के माधुरी और अमृत पैदा करती है। ये बिल्कुल देख लेने के बाद अभिमान टुकड़ा फेंक दे उसके साथ सोने का पैसा फेंक दे और आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सुखी रोटी खिला दे उसमें बड़ा बड़ा एक सुंदर भाव रहता है तो पत्रम पुष्पम फलम तोय यही बात है तो भगवान ये प्रेम के जहां पर पदार्थ मिलते हैं वह महाराज जी को भूख लग जाती हाथ फैला लेते उस सुख को उसमें क्या अर्थ है बड़ा सुंदर है। वो चाहते है सुखी हो जाए और वो चाहता है कि इनके सुख के लिए तो हमें खाना खिलाना है न हमें खाना न खिलाना है वो खिलाते हैं उनके सुख के लिए और वो खाते हैं उनके सुख के लिए बताइए ना कितना आनंद है एक दूसरे को सुखी करने के लिए खाएं, सुखी करने के लिए जिये सुखी करने के लिए सोएं, सुखी करने के लिए हंसे सुखी करने के लिए और काम करें केवल एक ही मतलब हम उनको, उनको, उनको सुखी करें उनको सुखी करें देखिए ना कितना आनंद हुआ उसमें त्याग तो पद पद पर अपनी आकांक्षा का अपनी इच्छा का अपनी वासना का त्याग न हो तो, तो सुख सुखित होता नहीं तो सुख सुखत्तम होता नहीं वो होता है जब तो उसका अपना सुख सुख अपना बन जाता है, उसकी इच्छा अपनी इच्छा बन जाती है उसका भाव अपना भाव बन जाता है तो जो ऐसा है वो अंतरंग प्रेमी है और इसमें फिर एक प्रश्न में एक बात और लिखी है अंतरंग प्रेमी क्या लिखा है अंतरंग प्रेमी को क्या लिखा है? जानने का क्या और उसके अंतरंग अंतरंग बनने का क्या उपाय उपाय तो सीधा ही है हम किसी के भी अंतरंग अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए त्याग करें सीधी बात किसी का भी अगर अंतरंग बनना हो हमें तो उसके लिए हम त्याग उसकी इच्छा का अनुसरण करें उसके भावों का अनुसरण करें बस हम अंतरंग बन जाएंगे अंतरंग बनने के लिए किसी खास शिक्षा की आवश्यकता नहीं खास लोगों के दोहो की, की आवश्यकता नहीं केवल भाव की आवश्यकता है हम अगर किसी के अंतरंग बनना चाहते हैं उनकी उसके अंतर में प्रवेश करें अंतर में प्रवेश करके उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना लें अंतरंग बन जाएंगे स्वाभाविक करना नहीं पड़ेगा किसी के पास रह करके अंतरंग नहीं बन सकते और दूर रह करके अगर अनुसरण हम हम हम करते अंतरंग दूर करते रहे पास रहे पर उसकी इच्छा के विरुद्ध ही काम करें बोले हम तो पास रहते है हम तो हमारा तो उद्धार हो ही गया अरे उद्धार तो हो गया ठीक है पर करते क्या हो ठीक नहीं उसकी इच्छा का अनुसरण उसके मन का अनुसरण उसका तो फिर क्या होता है भगवान फिर चाहते हैं कि भाई इसका अनुसरण हम करें एक निरपेक्ष भगवान ने कहा कि ऐसे प्रेमियों के ऐसे प्रेमियों के पीछे पीछे मैं नित्य चलता हूं अनुब्रजा में हम अहम अनुब्रजा ऐसे प्रेमियों के जो निरपेक्ष है जो शांत हैं और जो अकिंचन हैं अकिंचन ये भगवान का नाम भरा भगवान का नाम है अकिंचन वित्त नमो किंचन वित्ताय उनकी प्रार्थना की इन शब्दों में नमो किंचन वित्ताय अकिंचन के वित्त तुम हो जिसके पास कुछ अपना हो उसके पास उसका अपना वित्त है जो अकिन है जिसके पास अपना कुछ नहीं जो अपना सर्वस्व तुम्हारा बना चुका उसके वित्त तुम बन गए तो भगवान ने कहा जैसा जो मेरा प्रेमी उसके चरणों के धूल से उसके चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे नित्य नित्य चलता हूँ ये भगवान के बात हम नित्यम तंग्री ऋणु ही चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने कहीं मैं पीछे पे चरू उसके चरणों की धूल उड़े और उड़ के मुझ पे पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ ये क्या बात ये पवित्र होने के बाद कुछ नहीं है भगवान तो महान पवित्र है वो भगवान का भक्त है प्रेम इसीलिए पवित्रता आई है उसका मूल क्या है कोई अगर यह कहे कि राजा के पास इतना धन है कि राजा को भी नहीं पता कितना धन है